जय जय गुरु गौरंग गंधर्व गिरधार जी की जय अकर चैतन्य नमठ की जय अष्म तो गुरुपाद पद्म नितलाभ उष्ठ परमोखचार्य व्य शिलव भक्ति प्रमोद पुरी गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरुपाद पद्म परमोख चा्य शिशिलाधव तो गोस्वी महाराज जी की जय अभिन्न गुरुपाद पद्म तलाभ उक्ति कुम संत गोस्वी गुरु महाराज की जय जय स्वाशीलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपात की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदासगन स्वर्ग सिंह प्रभु की जय रय रमानंद शब्द रूपान गुरु भक् हरिनाम संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की जय गौरमानंदे सभा में उपस्थित सभापति महाराज अन्नतिदी पादगन सत्य मंडली मात्यमंडली सबको के चरण में, में मेरा हार्दिक दंडवत न थी और अहितु की कृपा प्रार्थना करते हुए सोरा सत्संग लेने का सत्संग करने का थोड़ा प्रचेषा में लगा हूँ बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित नंद नंद नंद बंदे राधिका बंदेराधिकार चरणय गोपीजन सयूत बिंदवनमनोहर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 संकेतनकमताक्ष विषाबरों दिजबर जुगध वंदे करुणा बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे निद्रयातन बैब दिवा चर्ति राजन भरनी कुटुम्बरणीन निद्रया नक्तम बैब दिवाचयराज कुटुंब भरण शिशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहजीन बताएं बद्ध जीव किसी भी हालत किसी भी प्रकार से अपना वास्तव मंगल को ढूंढ नहीं सकता बद्ध जीव बद्ध अवस्था में किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकते बचपन में जब हम पैदा हुए बेसहारा बने पड़े रहते थे स्तारा पे पिता माता सज्जनों ने गुरुजनों ने मेरे को जत्न किया पालन किया आगे चल के खेलकूद किया फिर पढ़ाई में लग गया फिर धंधा में लग गया फिर उसका बाद गृहस्थी जिंदगी फिर उसका बाद मौत यही जिंदगी है बहुत सारे आदमी तर्क उठाते हैं महाराज हमारा मंगल हम कर लेंगे तुम्हारा मंगल तुम कर लोगे तो तुम कर लो बचपन में जब बड़े हुए हो एजुकेशन के लिए तुम्हारा पहला अक्षर लिखने के लिए ब्राह्मण को बुलाए पंडित को बुलाए लिखो ये अ ये क लिखो अगर आप पहले ही तब पंडित जी जो आए गुरु जी जब आए तब आप तर्क उठाना शुरू कर दे क्यों हम इसको ओ बोले क्यों इसको कौ बोले इसको ए बी सी वाई हम बोलेंगे नहीं बोले तुम मूर्ख हो तुम जैसा मूर्ख नहीं है बोले गुरु जी आप बोलते हैं ए, ए, ए है बी है व्हाट इज द प्रूफ क्या प्रमाण है यू फुल जब एजुकेशन शुरू करोगे यू विल हैव टू बिलीव सम बेसिक थिंग देन यू कैन स्टार्ट योर भजन आई मीन एजुकेशन इट्स अ मास्ट जब बचपन में तुमको चलना सिखाया कौन सिखाया फेंक देते तो अब प्रश्न उठता है बहुत आदमी बोलते हैं बेकार ये सब लगे हुए हैं क्या कौन भजन करे किसका भजन करे क्यों भजन करे क्यों भजन करे क्या दरकार कर है भगवान है कि दिखा सकते हो आप लोग मेरे को वायरस बैक्टीरिया दिखा सकते नेकेटाइज खाली आंखों में दिखाओ सहारा लेते हो जो पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस टू डिटेक्ट उसमें बैक्टीरिया है कि वायरस है क्या है इतना बुद्धि कम हमने जिंदगी में देखा नहीं मतलब इतना तर्क जोड़ देते हैं आदमी भगवान है कि नहीं इसका बारे में परीक्षा करना चाहते हो जो श्लोक देके मैं शुरू किया वो तो आपका पास इसका अर्थ तो परिष्कार है निद्रया ह्रिय नक्तम बेबे न चौबा बीवा चौथे हया राजन कुटुंबरणे न इसका व्याख्या वो भी किया थोड़ा रात तो गुजार जाता है चौबीस घंटा में दिन होता है If you are going to live 70 years, then can you calculate? इसको हिसाब लगाओ कितना समय आयश आराम में आप गुजर दिया निद्रा में कितना समय आपका क्या effective activities है वो किस काम का आपका कोई actual benefit का है समाज का benefit का है किसका क्या benefit है और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट है कोई हमको बूझे पूछे महाराज व्हाट इज दियोर अचीवमेंट हम बोलेंगे आई हैव टेन लैक्स रूपीज इन माई बैंक आई हैव दिज मच प्रॉपर्टी दिस शेयर दिस हाउस दिस एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन दैट मच ये तो हमारा अचीवमेंट है लेकिन वास्तव अचीवमेंट क्या है जो प्राप्त होने का बाद डिसफैक्शन नहीं रहता है जो प्राप्त होने का बाद दिल में कभी डिसेटिस्फेक्शन नहीं रहता अमृत कुंभ में दौड़ने से अमृत नहीं मिलता वास्तव अमृत कहा है कहा है इसको ढूंढना यही बुद्धिमानी का काम है भगवान श्री कृष्ण गीता में सुंदर बताया जो लोग विषयों में हर वक्त रमन करते हैं जे ही संस्पर होगा भोग दुखो योनो एवथे आद्यंतुवंतु कंतो नौ तेजु रमते बुधा दो जू आर रियली इंटेलिजेंट देन डोंट दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट वास्तव बुद्धिमान आदमी कभी सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए दौड़ते नहीं है उल्लू का माफी को दौड़ते नहीं क्यूं इसका स्टार्टिंग है इसका एंड है जो सुख में आप डूबे हुए हो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है इन्फिनिटी अनंत आनंद का सागर में डूबने का अगर इच्छा है तो हम प्राय ये श्लोक को बोलते दौड़ाते हैं हरिकथा का, का पहले या अंत में संसार सिन्धुतरणी हृदय यदि साद संकेतन अमृत रसे रमते मनुष्येद प्रेमा बुध विहरनी जो चित्त बीती चैतन्य चंद्र चरणे कुराग चैतन्य चंद चरणे कुताग पदपुर बताते हैं जलजा नव लक्षाणी सवरा विंश लक्षमयोद्र संका पक्षिण दस लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव एक सो कैलकुलेशन करो एड ऑफ इसमें देखा जाएगा चौरासी लाख एटी फोर लैक्स आप जो बचपन में लाइफ साइंस पढ़े थे उसमें डार्विन बोल के एक साइंटिस्ट आता है डार्विन अपना जिंदगी जीन, को बाजी लगाकर पूरा जिंदगी हिसाब किया कितना जीव कितना प्राणी जगत में है पूरा तमाम जिंदगी ओ कैलकुलेशन का बात, करने का बाद रिसर्च करने का बाद हमको देखा 80 लाख स्पीशीज ही कुड डिस्कवर और 4 लाख ही कुड टेस्ट आउट संभव नहीं और उसके बाद उसका क्या हालत हुआ था यू कैन गो थ्रू हिज लाइफ हिस्ट्री उन्होंने लास्ट लास्ट में अंतिम में पागल जैसा हो गया पागल कुत्ता जैसा है हमारा जिंदगी का पूरा टेस्ट चला गया डिटेस्टेड हमने अपना जिंदगी को पूरा जंगल में यहां हुआ पूरा रिसर्च करते करते बिता दिया एंड यू आर डूइंग रिसर्च विथ योर फैमिली लाइफ मेटेरियल लाइफ आपका ये जिंदगी मेटेरियल लाइफ को रिसर्च करो अंतिम में क्या उड व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम दैट यू कैन सी वेट एंड सी अगर तर्क उठाओ कि महाराज भगवान है जगत में तीन किस्म का आदमी देखा जाता है थ्री कैटेगोरी कुछ आदमी बोलते हैं अरे भगवान बोल के कुछ नहीं है बेकार की बात है सब समय खराब करते हैं खाओ पियो जियो एंजॉय योर सेल्फ कोई आदमी बोलते हैं अरे महाराज है भगवान है तो है नहीं है तो नहीं है क्या करेंगे आप है तो है रहने दो नहीं यह तो नहीं है और बाकी जो भक्त लोग आए है, बोलते हैं महाराज भगवान है भगवान का अनुभव हुआ है भगवान देखा जाता है भगवान देखा जाता है आपका मां पी बात करता है यस कैसे विश्वास करें आप जैसा हम आपको बोला एजुकेशन में पहले अगर तर्क शुरू कर दो हम क्यों बोलेंगे ये ए है ये बी है क्या प्रूफ है तुमको विश्वास करना पड़ेगा ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ये कौ है गौ घो विश्वास करना पड़ेगा आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सामने ये अक्षर अर्थ लेके सब भाषा आएगा किताब में सारे आपको सिखाया जाएगा एजुकेशन दिया जाएगा और उसके बाद आप एजुकेटेड एजुकेटेड एडुके, आदमी बनोगे और सारे आपका समझ में आ जाएगा भगवान है कि नहीं हमारा जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है यह शास्त्रकार ने बोला लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द रेप सिलू ट्रूथ जगत का अनुसंधान करने जाओ इसमें आपका जो खोपड़ी है खोपड़ी में कुछ चीज है रखा हुआ उसको फेंको पहले पहले उसको फेंको झाड़ू लगाओ उसको लेके कहां तक चल सकोगे उसको लेके आप कामयाब नहीं होगे। इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, दो सेजेज ऑफ्ट लॉन्ग हैव गिवन अस इमेंस ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज बट आई एम सो फुल That I am not ready to accept it. हम इतना मूर्ख है अमृत का देश है इंडिया हम एक बुध भी लेना चाहते हैं एक बुध भी हमारा इच्छा नहीं मानना चाहते है चाहे तैगी बन में है चाहे गृहस्थी बन में है गृहस्थी बन के है तो उसके लिए मेरा और भी दर्द होता है क्योंकि बेचारा बाहर में गृहस्थी में है और तैगी का बेस बना लिया अब बड़ा भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया है तुम्हारा लिए हमारा चैतन्य महापो का खानदान का बदनाम हो जाएगा जाओ तुमको पुचर में रहने का दरकार नहीं है लड़कियों बात करो ये करो वो करो क्यों कथा में बैठो नहीं तो जाओ भागो घर संशोधन तो वो हो सकता है जो संतों का बात सुनता है थोड़ा इतना प्यार के दायरा समझाने का बाद भी वो उल्टा करेगा तो मरेगा वो तो मरेगा कुछ नहीं होने वाला उसका कोई आदमी बोले कि भगवान है कि नहीं हमारा जो तर्कशास्त्र है हमारा जो वेदांत शास्त्र है सब कुछ को टैली करके देखो वेदांतों में दो तीन की बहुत सुंदर ये सब विचार है एक जगह है देखो अत्यांतिक अभाव अत्यांतिक अभाव सुने हो वेदांतों का भाषा अत्यांतिक अभाव जो चीज है ही नहीं वो चीज को बोलना उसके द्वारा जो अर्थ आपका समझ में आता है इसका कोई वैल्यू नहीं जैसे आप बोले हे घोड़े का डीम बेकार घोड़े का डीम कुछ नहीं होने वाला घोड़े का डीम तो होता ही नहीं घोड़े का डीम कभी होता नहीं तो घोड़े का डीम का जो कंसेप्शन दिया गया हो तो ऐसे ही मजाक करने के लिए मजाक में कह दिया घोड़े का डीम बोल के कुछ होता नहीं तो इसको बोला आतांतिक अभाव जो चीज है ही नहीं उसका बारे में शशश शशश सीघो मैंने खरगोश का सिंह होता है क्या कभी नहीं होता ये सब विदांत तो वह सुंदर माने हैं और जो चीज है अभी नहीं है थोड़ा बात मिल सकता भगवान नहीं दिखता है अभी बाद में देखा जाएगा कोई आदमी बोले महाराज अभी संधा नहीं हुआ है संधा मत करो उसका मतलब तो यह नहीं है कि संधा बोल के कोई चीज ही नहीं है उसका मतलब मारे अभी संधा नहीं हुआ है थोड़ा इंतज़ार, इंतजेट थोड़ा इंतजार करो संधा आ जाएगा उसका बात करो यह अस्तांतिक अभाव नहीं है ये तात्कालिक अभाव आपका जिंदगी में भगवान नहीं बोल के जो विचार है यह भी तात्कालिक अभाव आगे फाइट करोगे मेरा साथ भगवान नहीं है हम पुमान कर देंगे युवा फूल क्यों कोई हम आपका घर में आए अब बोले कीर्ति जी बुलाए तो इनके लड़का हमको बोले किसी जी तो नहीं है वो तो बनारस गया बनारस में है तो ये बिनारस में है कि जी अभी बिनारस में है उसका मतलब तो ये नहीं है कि जी अभी नहीं है घर में इसका मतलब ये नहीं है कि जी बोल के कोई आदमी नेहता ही नहीं है घर में कि जी अभी नहीं है बनारस गया आएगा ये विचार है तो जो भगवान है कि नहीं है, है कि नहीं है ऐसा बोल के तर्क चलता है ये तर्क जो है ये इट्सल साबित कर देता है जो भगवान है क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसको लेके कोई इंटरप्रिटेशन चलता नहीं मेरा बात समझ में आया कोई चीज है कि नहीं ये बोल के जो इंटरप्रिटेशन तर्क चलता है ऑल्टरकेशन वादानुवाद ये तब होता है जो वो वस्तु का अस्तित्व होता है तब बोला जाता है भगवान है नहीं है भगवान नहीं है नहीं है जो बोला वो नहीं है ये शब्द साबित कर देता है कि भगवान बोल के चीज है है है अब आपको अमृत चाहिए कि जहल चाहिए वो तो आपका विचार है सब जीवात्मा स्वतंत्र है किसको प्यार करो किसको गोदी में बढ़ाओ वो समझाओ फिर भी ही कैन किक मी लाथी मर के जा सकता है उसमें क्या सोल्यूशन है कोई सोल्यूशन नहीं है कोई कुछ कर नहीं सकता संतो समाज में भी रहते हुए भी आदमी बिगड़ जाते हैं उसमें संतों का क्या दोष है बोलो खाओ पियो मोज लिओ जेब भर और अपना शरीर का परिचर्या करो शरीर मन जो चाहे अभी नींद आता है सो जाओ आज संतों का संग्रह तो तीन भर पिटाई करो पिटाई करते कहते तो लंबा बना देंगे वो सहन करे तो साधु बनेगा नहीं तो कुत्ता बनेगा कुछ नहीं होगा विषय का कुत्ता लालची बन जाएगा क्या फायदा है ये आदमियों को प्रोडक्शन करने के लिए हमारा गौड़िया मठ नहीं है कि कोई बेफालतू तो आदमी को लाओ और उसका नंबरिंग करो हमारा मठ में कितना आदमी है महाराज हमारा आदमी हमारा सोसाइटी में दो हजार आदमी है दो हजार आदमी किस काम का है चैतन्य महापो का प्रचार एक आदमी एक आदमी का द्वारा हो सकता है एक हजारों आदमी नहीं चाहिए एक आदमी चैतन्य महापो का प्रचार कर सकता है। विचार था गौर किशोर बाबा जी महाराज इसे बोला हमको शिष्य नहीं चाहिए और जब अंतिम में फोपात को शिष्य मजबूरी करना पड़ा तो फोपा जी ने दुनिया को हिला दिया पहले अपने को संवरण करो पल पल में विषय का धंधा ये चाहिए हमको ये चाहिए ये आए तो तू ऐसा बोल दे इसको चाहिए इसको चाहिए जो अपने में कंट्रोल नहीं है तो क्या दूसरे का ऊपर आपका असर पड़ेगा आपका सब आपका आचरण का कुछ नहीं होने वाला तो भगवान है कि नहीं हमारा आपका चरणों में यह प्रार्थना है कि आप इतना एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हो तो और दोबारा आपका सामने में, में मेरा प्रार्थना है भगवान है कि नहीं बात सब साधु है कि नहीं ये भी थोड़ा परीक्षा करके देख लो इसमें क्या आप अगर बुद्धिमान हो जो टेस्ट करो माम टेस्ट में हमको भी परीक्षा करो इस संतो लोगों को परीक्षा करो करके देखो क्या हम झूठा है कि सच्चा है कि देखो आप ज्यादा बोलने का समय नहीं है वो लोग जाएगा क्या बृंदा देवी मंदिर महाराज लोग इसलिए थोड़ी सी शब्दों में विश्राम दे अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई संस है डाउट्स है तो आप बता सकते हो नहीं तो बाद में अगर बता सकते बताने का इच्छा है वो भी कर सकते हो विचार कर लो हमने कोई गलती बोला कि सही बोला आप विचार करके देख लो बांछा कल्पुत के पास सिंध भवचो प्रथितान पावन भविष्य में भ्यो नमो